कुछ माया की चर्चा हुई थी एक अव्यक्त नाम है जिसके अव्यक्त कहते हैं अभी तो अवस्था है अवस्था अवस्था है इसको जो बीजा अव्यक्त बोलते हैं अव्यक्त नाम ही जगत के बीज है बीज रूप है बीज रूप है इसलिए अव्यक्त नाम वाली परमेश्वर की शक्ति है वो जिस शक्ति से परमेश्वर सृष्टि करता है वो है वो माया अनादि अविद्या अनादि काल से है वो अनादि है वो कभी उत्पन्न होने वाली नहीं जिसका नाम अविद्या कहते हैं त्रिगुणात्मिका तीन अवयव वाली है वो शतुगुण रजोगुण तमोगुण तीन अवयव हैं उसके है। ये जो जीवों के ऊपर कभी शतुगुण का कभी रजोगुण का कभी तमोगुण का प्रभाव पड़ता है तो माया त्रिगुणात्मिका है कार्यान्वय कदे दिखाई पड़ती है कदे नहीं उसका जो कार्य सामने आता है तो दिखाई पड़ता है माना कार्याय अनुमिति का विषय अनुमान का विषय दिखाई नहीं पड़ती माया कार्य के द्वारा अनुमे होते हैं है अनुमान का विषय है आ, वो अनुमान का विषय है कार्या सुधिया एवं आया गच्छी बुद्धि वाले लोग है उसको समझ सकते है उसी के द्वारा वो जानने योग्य है सब कोई उसके स्वरूप को नहीं जान पाते ऐसा माया तत्व है यया सर्व जगत जगत सर्व विदम प्रसूय दे सारे संसार की सृष्टि जिससे होती है वो तत्व तो है माया यया माया जिस माया के द्वारा सारे जगत की उत्पत्ति होती है सारा संसार जड़ चेतन जो माना जाता है सब उत्पन्न होते हैं वो तत्व तो माया है ऐसा कहा स्वरूप के बारे में बोलते हैं वो सदरूप असद्रूप सदसद उभय रूप तीनों रूपों में उसको कहा नहीं जा सकता सन्नापिशन्ना भयात्मिकानों का सत करके उसको सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि जो सत पदार्थ होता है उसका कभी बाध नहीं होता ये ज्ञान के द्वारा इसकी निवृत्ति होनी है इसलिए सत नहीं मान सकते त्रिकाला बाधित्व सत्यत्म वेदांत का सत पदार्थ एक ही आत्मा है जो कभी भी जिसका बाध नहीं होता तो सत नहीं कह सकते सत शब्द के विषय नहीं बनता तो कहेंगे असत कहेंगे असत का भी विषय नहीं होगा बंधिया पुत्र जैसा नहीं बंध्या पुत्र केवल शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता किंतु ये है इसका कार्य इतना फैलाया उसको असत भी नहीं कर सकते उस माया को और उभय नहीं बोल सकते सदा सदसद उभय बोली नहीं सकते दोनों रूप मान नहीं सकते भिन्ना विभिन्नों कहा परमात्मा से वो भिन्न है ऐसी भी सिद्ध नहीं कर सकते परमात्मा से वो अभिन्न है ऐसा भी सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि शक्ति और शक्तिमान का भेद भी सिद्ध करना मुश्किल है अभेद भी सिद्ध करना मुश्किल होता है भिन्न कह, कहे शक्ति को तो व्यक्ति के अभाव में भी शक्ति होना चाहिए व्यक्ति के अभाव में शक्ति काम नहीं कर सकता जैसे वजन उठाने की शक्ति हाथ में है अगर हाथ ना हो तो शक्ति काम नहीं कर पाए तो लगता है अविन्न जैसा मैंने हाथ न होने पर शक्ति काम नहीं कर सकती तो अभिन्न जैसा लगता है किंतु ऐसा भी नहीं अभिन्न हो तो परमेश्वर की माया करके ऐसे षष्टि का प्रयोग नहीं होना चाहिए संबंध दिखता है तो भिन्न भी नहीं कर सकते हैं अभिन्न भी नहीं कर सकते हैं और भिन्ना भिन्न उभय रूप तो संभव भी नहीं ऐसे है वो माया और संगा भी नंगा पिवया गो कहते हैं वो सवयव है ऐसा भी नहीं कर सकते हैं निरवय है ऐसा भी नहीं कर सकते अवयव नहीं है ये भी नहीं कर सकते हैं और सावयव है तो दिखाई नहीं पड़ते तो तो तो नहीं, होता, होता है वो तो होता ही होता होता उभयता तो संगा का। अंग के भी नहीं कर सकते है अनंग भी नहीं कर सकते अंग रहित भी नहीं कह सकते हैं। महा है महाद्भुता निर्वचनीय रूपा वो महाअुत है आश्चर्य में डालने वाली है अनिर्वचनीय स्वरूप है जिसका निर्वचन करना संभव नहीं मैंने सदरूप से असद से सदसद उभय रूप आदि से निर्वचन नहीं हो सकता ऐसा तत्व है जो माया कहते हैं फिर उसका नाश होता है कहते होता है शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोध नाशिया कहा शुद्ध अद्वय ब्रह्म ज्ञान जिस काल में व्यक्ति को होगा मैं सचिदान आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान होगा उस ज्ञान के द्वारा नाश्य है निवृत्ति हो जाती है इस माया की जो अज्ञान रूप है तो अज्ञान ज्ञान से नाश हो जाता है शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या शुद्ध अद्व ब्रह्म विबोध माने ज्ञान उस ब्रह्म के ज्ञान से नाश्य है ऐसा माया माया का नाश करना हो तो आत्मज्ञान चाहिए और कोई उपाय नहीं कैसे तो दृष्टांत से समझाया माने अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है इसमें दृष्टांत है रज्जु सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो था ये कहा था जैसे आपको रज्जु में सर्प का भ्रम हो गया माने रज्जु का अज्ञान है सर्पबुद्धि हो गई है रज्जु में तो उसको कोई पूजा करके कर्मकांड करके कोई करके वो जाने वाला नहीं है उसका तो एक ही उपाय है क्या ज्ञान चाहिए किसका रज्जु का ज्ञान हो तो सर्प भ्रमो रज्जु विवेक हो तो यथा जैसे रज्जु के विवेक से ज्ञान से सर्प भ्रम चला जाता है वैसे यहाँ भी शुद्ध अद्वैय आत्मानंद ज्ञान से ये माया का विनाश हो जाता है ऐसा रजस्तम सत्वित प्रसिद्धा हाँ। गुणास्तरी या कार्य कहते हैं उसके तीन गुण प्रसिद्ध गुण है माया के माने रजोगुण तमोगुण सतुगुण मान तो माया के से उत्पन्न नहीं होते गुण माया का ही तीन शक्ति विशेष एक शक्ति विशेष को सतुगुण कहते हैं दूसरे शक्ति विशेष को रजोगुण तीसरे को तो तमोगुण माने तीन रूप में माया काम करती है सतोगुण रूप में रजोगुण रूप में तमोगुण रूप में रजस्तम सप्तमिति प्रसिद्धा गुणास्तिया उसके गुण है उस माया के गुण है तीन शतुगुण रजोगुण तमगुण रु� स्वकार्य ही प्रतिभा ये भी प्रसिद्ध है गुण भी प्रसिद्ध है गुण भी कोई प्रत्यक्ष नहीं होते हैं अपने अपने कार्य से प्रसिद्ध होगी शतगुण जब बढ़ता है व्यक्ति के पास शतगुण की वृद्धि होगी जब उसको कुछ भजन पाठ करने की इच्छा हो, तो जब भजन पाठ करने की इच्छा हो रही हो कुछ काल में समझना अभी शतुगुण बढ़ा हुआ है वो कार्या होगी और तो जब ऐसा होगा नहीं कुछ करना चाहिए कि ये बिना कुछ नहीं होता ऐसी बुद्धिबंध ये प्रवृत्ति में व्यक्ति लगता है उस काल में रजोगुण प्रबल होता है वो जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है तो मानना पड़ेगा वहां रजोगुण सवार है है वो रजोगुण दिखता नहीं उसका कार्य दिखाई देता है प्रवृत्ति दिखाई देती है और तमोगुण गुण निद्रा आलस्यादी है जब निद्रा आलस्यदी हो तो तमोगुण है मानना पड़ेगा ये कार्यान्वय होते हैं ये खाली अवस्था तो फिर तो तुरी अवस्था में हो पाएगा पहले में हो सकता नहीं। तीनों में से कोई न कोई कोई तो रहेंगे ही ऐसा है तो ये तीनों गुण कैसे हैं तो उसके स्वरूप बताते हैं गुणों का स्वरूप बताते हैं आगे रजोगुण तमोगुण सत्य क्रम से तीनों का स्वरूप बताते हैं माने रजोगुण कैसा कैसा करके हमें फंसाता है तमोगुण कैसा कैसा करके फंसाता है ये आगे दिखाना चाहते है क्षेेप क्रिया यवृत्ति प्रसृता पुराणी रागाद्य प्रभव आद मनसो विकार विक्षेपक्ति रिया प्रवृत् प्रसृता पुराणे रागद्य प्रभव दुखादे मनसो विकारा दुखा रजस क्रियात्मका विक्षेपशक्तिगत रजो रजोगुण की एक शक्ति है क्या है क्रियात्मिका क्रियाशील एक शक्ति है विक्षेप शक्ति रजोगुण जब बड़ा हुआ हो तो विक्षेप शक्ति पैदा हो जाती है अब चुपचाप बैठ नहीं पाएंगे विक्षिप्त तो हो जाएंगे कार्यांतर में लग जाएंगे वो तो क्रियात्मिका है क्रिया रूपा है रजोगुण की जो शक्ति विक्षेप शक्ति विक्षेप शक्ति का काम का होता है वस्तु तो कुछ और होता है और रूप में दिखाई देने का, का काम करे वो विक्षेप रूपांतर कर देने का, का काम करे ऐसी शक्ति उसमें है रजोगुण में यतः प्रवृत्ति प्रसरिता पुराणी गति जिस विक्षेप शक्ति से ये सारी सृष्टि फैली हुई है अगर विक्षेप न हो ना तो प्रवृत्ति नहीं होती प्रवृत्ति के बिना सृष्टि नहीं होनी है कुछ भी करना हो तो विक्षेप शक्ति कारण है यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ये जो पुरानी सृष्टि है ये जिससे प्रवृत्ति हो रही सृष्टि की यह विक्षेप शक्ति के कारण ये रजोगुण की शक्ति है विक्षेप शक्ति जिससे सारी सृष्टि होती है रागा दया प्रभवंती नित्यम दुखादयो ये मनसो दुखा विकारा जितने भी मन में विकार पैदा होते हैं राग द्वेष दुख आदि जो भी होते हैं ना ये विक्षेप शक्ति का ही कार्य है जब विक्षेप शक्ति आ जाए तब आपके मन में कहीं द्वेष कहीं राग आरंभ होता है फिर प्रवृत्ति निवृत्ति आरंभ हो जाता है आपका रागादयो अश्या अश्या मन विक्षेप शक्ति इस विक्षेप शक्ति से रागादयो नित्यम प्रभवंती हमेशा पैदा होते रहते हैं राग द्वेश विक्षेप शक्ति आ जाने पर रजोगुण है वहां रजोगुण का कार्य है विक्षेप शक्ति तो विक्षेप शक्ति आने पर खई राग आदि कई राग कई द्वेश तब तो उस बाद आपकी प्रवृत्ति आदि तो ये होता है दुख आदय मन सो विकार मन में जो विकार जितने भी पैदा होते हैं मन के धर्म जितने भी पैदा होने वाले हैं राग द्वेश रजोगुण की वृद्धि काल में है रजोगुण जब बढ़ता है तो विक्षेप शक्ति पैदा हो जाती है विक्षेप शक्ति पैदा होने पर राग दोष भर जाते हैं आपके अंतकरण में ऐसा कहा और भी है इसका विक्षेप शक्ति का काम काम क्रोधो क्रोधो लोवदाद्य सूयाेश मत्सरा दिया गोरहा धर्मे ते राज प्रवृत्ति यस्देशद्रजो बंधे काम क्रोधो लोपदंब बाध्यसूयाष्या मसराद्यास्तु घोर धर्माए राजवृत्ति यस्मा तद्रजो बंधे ये रजोगुण काल में ही विषयों की इच्छा होती है कोई भी विषय की काम काम माने इच्छा रजोगुण जब बढ़ जाए तो विषयों की इच्छा काम और क्रोध कोई रजोगुण काल में ही है क्रोध होना लोभ ये मेरा हो जाए ये मेरा हो जाए ये भी मेरा हो जाए, जाए लोभ बढ़ना ये रजोगुण काल में रजोगुण बढ़ेगा तो सब ये पैदा होंगे अंतकरण में अंतकर्ण में पैदा होते हैं काम क्रोध बोभ दम्भ घमंड बना और असूया माने दूसरे की निंदा करना अवहलना करना और अहंकार मैं बड़ा हूं धन में गुणों में रूप में ऐसा अहंकार आना ये सब इस काल में रजोगुण बड़ा हुआ है समझना और ईर्ष्या हो जाने दूसरे के साथ में ये भी और मत्सराधी जो चुगलीखोर पना वहां जाके कुछ बोल देना वहां जाके कुछ बोलना यह सब एक घोरा धर्म एक बहुत भयंकर धर्म है सारे के सारे मन के धर्म है ये किन्तु पैदा कब होते रजोगुण जब बढ़ता है पैदा होता है रजोगुण काल में ये मन में पैदा होते हैं राजसाह ये रजोगुण के धर्म है सभी काम क्रोध लोभ दम्बादी जितने भी हैं रजोगुण के धर्म है रजोगुण बढ़ेगा तो ये पैदा होंगे ये पैदा होंगे अंतकरण ओम प्रवृत्ति यशमाद जिससे ये इन होने बाद क्या होगा इस जीव की प्रवृत्ति हो जाती है क्रोध आ गया तो मारने के लिए प्रवृति होगी लोभ हो गया तो उस वस्तु की पाने के लिए प्रवृति होगी किसी की इच्छा हो गई काम पैदा हो गया इच्छा कोई भी इच्छा हो तो उसकी पूर्ति के लिए प्रवृत्ति होगी व्यक्ति की प्रवृत्ति मन में जब ये भावनाएं उठती है धर्म आ जाते हैं व्यक्ति तो की प्रवृत्ति होती है तत्त वस्तु पाने के लिए पुम प्रवृत्ति मानी जीवात्मा की प्रवृत्ति होती है इन्हीं के कारण एक काम क्रोध दो मोह मदवत्सर आदि के कारण जीवात्मा की तत्त विषयों में प्रवृति होती है यशमादा तद रजो बंध इसलिए जो रजोगुण कैसा है बंधन का ही कारण है माने इस जीव को बांधने वाला है प्रवृत्ति में लगाने वाला है बंधन का कार्य है रजोगुण, तो संक्षिप्त रूप से रजोगुण कर बताया आगे तमोगुण के बारे में बोलते हैं। जो माया का तीन अंग माने जाते हैं सतोगुण रजोगुण, तमोगुण तमोगुण क्या करता है माया का ही एक अंग विशेष है वो तमोगुण, गुण रजुगुण तमो के मिले हुए पुंजों को माया बोलते हैं और अलग अलग दिशा में बोलेंगे तो तीन गुण बोलेंगे उसको यह स्थिति है पमोगोण के बारे में कहते हैं ृतिविदान पुष्ठ संस्कृते विषेप शक्ति प्रसर से हेतु शक्ति सत्य निदान पुरुष से संस्कृत दिक्षेप शक्ति प्रसरस हेतु ऐसा आवृतिर्नामा यह आवृति नाम की आवरण जो माया का एक कार्य आवरण पहले वस्तु को ढक देना फिर रूपांतर में दिखाना जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होती है ना पहले तो वो जब अज्ञान क्या काम करेगा रज्जू को ढक देगा अब रज्जू करके नहीं समझ पा रहे हैं आप अज्ञान से आवृत हो गया रज्जू माना तमोगुण वहां प्रभाव डालता है पहला आवृति नाम है आवरण रूपा है तमोगुण जो वस्तु जहां है उसको ढक देगा वो तमोगुण ढकने के बाद में वो जो रजोगुण के शक्ति विक्षेप शक्ति रूपांतर कर देगी रज्जु में सर्प जब आप मानते हैं पहले रज्जु ढक जाती है जो तो माया का एक अंश है तमोगुण जो कि वहां आवरण शक्ति प्रधान है वो ढकना वस्तु ढक देना अधेरा रूप है वस्तु को ढक देना जो वस्तु जैसा है वैसा दिखेगा नहीं आपको कुछ क्षण ऐसा रहा उसके बाद में जो रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है वो आकर के रूपांतर कर देती है आपको सर्प हो जाती है पहले रज्जु के ढकने का काम तमुगुण करता है और सर्प दिखाने का काम विक्षेप शक्ति रजोगुण करता है रजुगुण का कार्य ऐसा ये आवृत्ति नाम शक्ति एक शक्ति है आवृत्ति नाम की शक्ति आवरणात् आवरण नाम की शक्ति है तमोगुण की शक्ति है तमो गुण शक्ति आवृत्ति आवृत्ति मैने आवरण आवरण रूपा शक्ति है, है तमोगुण की ठक दे कोई भी कार्य है बहुत कर्तव्य आपके सामने होगा कभी कभी ऐसा होता है सब भूल करके आप चुप उड़ जाते तमोगुण सब में पर्दा डाल देता है यह आवृति नाम तमोगुण की शक्ति है जिसको आवरण कहते हैं वस्तु अवभाषते अन्य था जिस शक्ति के कारण जिस ये जो आवरण नाम की शक्ति है जिसके द्वारा वस्तु अन्य प्रकार भाषित हो जाता है क्यों ये शक्ति तो उसको ढक देती है जो वस्तु है उसको ढक देती है जैसे रज्जू को ढक दिया आवरण ने उसके बाद क्या होता है कालांतर गुण सर रूप में दिखता है विक्षेप शक्ति का अंतर विक्षेप शक्ति को पैदा करने वाली आवरण शक्ति हो जाती है ऐसा या, या मन जिस शक्ति के द्वारा वस्तु अब भाषे अन्य भिन्न प्रकार से वासने लग जाता है वस्तु सचिद आत्मा है सृष्टि के पहले तो आत्मा ही था ना ये आवरण शक्ति ने आत्मा को ढका हुआ है अभी और यहाँ विक्षेप शक्ति ने क्या काम कर दिया मनुष्य पना आपको बना दिया है नाग है अन्य प्रकार भाज रहा वस्तु यहाँ अगर वेदांत के दृष्टि से ढूंढ करके हम चलते हैं और सही दिशा में जाते हैं तो सच्चिदान आत्मा ही यहाँ इसका अधिष्ठान रूप से पाया जाना है किंतु तो अभी भाषराय के रूप में मनुष्य रूप अन्य प्रकार से वस्तु जिस शक्ति में यही सावरण शक्ति कारण है मूल कारण है पुरुष से संस्कृति जीवात्मा के संसार में भटकने के लिए कारण नहीं है जब तक ये रहे तब तक संसार में चलते रहना पड़ेगा सा ऐसा पुरुषस्य से संस्कृत निदानम पुरुष माने जीवात्मा के संस्कृति माने संसार के निदान माने कारण जब तक ये रहे हा ये जो तमोगुण का शक्ति आवरण शक्ति तब तक संसार से बाहर नहीं हो पाता व्यक्ति विक्षेप शक्ति प्रसारस्य हेतु कहा और विक्षेप शक्ति के प्रसार का हेतु भी यही है कारण यही है तमोगुण के द्वारा वस्तु रख गया उसके बाद विक्षेप शक्ति आकर के रूपांतर कर विक्षेप शक्ति के जो प्रसार होना है उसके हेतु भी यही शक्ति है कौन आवरण शक्ति जो तमो गुण की है ऐसा है अब आगे कहते हैं छोटे मोटे की बात जाने दो, व्यवहार में ऐसा दिखाई पड़ता है चाहे ज्ञानी हो चाहे मूर्ख हो सबके एक ही स्थिति पर अहम मनुष्य छोड़ता नहीं है यही रजगुण और तमो गुण के कारण से ऐसी स्थिति पर पड़ा हुआ है ये बोलना चाहते आगे प्रज्ञावानि पंडित चत्य सूक्षमा बहुदा बहुदा बहुधा संबोधि स्फुट भ्रात्यातमे साधु कलय्यालब्गुण हंतास प्रबला दुरस सप्ती महत्याृति कन्यावान्नपंडित चत्य सूक्षदृक्तमसान वेक्ति बहुधा संबोधि स्फुट काोपित साधु कलय्यालब तद हंतास प्रबला दुतमसिर्मृति प्रज्ञावान अभी पंडितो भी बड़ा बड़ा बड़े बुद्धिमान हो व्यक्ति तब भी पंडित हो मान सदस विवे की बुद्धि वाला व्यक्ति भी हो उसकी स्थिति भी क्या हो जाती चतुरो भी अत्यंत कुशल हो विशेषण लगाया ऐसे व्यक्ति प्रज्ञा मान बुद्धिमान हो पंडित हो और चतुर हो कुशल हो होने पर भी कैसे चतुर कहते हैं अत्यंत सूक्ष्मार्थ बहुत सूक्ष्म पदार्थ का दृष्टा बहुत बहुत सूक्ष्म पदार्थ का अन्वेषण करने में कुशल हो जैसे वैज्ञानिक लोग है न? अपने वहां बैठे हुए प्रयोगशाला में बहुत सूक्ष्म पदार्थ का अन्वेषण करते है ऐसा होने पर भी तमसा जब तमोगुण के द्वारा ग्रस्त हो जाता है जब तमसा ब्यालीढमान है पंडित है अत्यंत निपुण है सूक्ष्म विषयों का दृष्टा है इतनी शक्ति उसमें है ऐसा होने पर भी तमसा ब्यालीढ जब तमोगुण के द्वारा आच्छादित हो जाता है ग्रस्त हो जाता है जब तब नवे बहुदा संभोव संबोधितोपि संबोधितोपि बहुदा संबोधितोपी स्फुटम बहुधा संबोधित नार बार बार उसको समझाने पर भी फिर नहीं जानता उस कामो गुण जब सवार हो जाता है तो उस काल में उसके वो सवार नहीं रहता चाहे कितने भी पंडित हो कुशल हो जब तमोगुण के द्वारा वो ग्रस्त होगा जिस काल में बहुदा संबोधितो फुटम संबोधित भी बहुत प्रकार से स्पष्ट रूप से उसको संबोधन करने पर भी समझाने पर भी न व्यक्ति नहीं जानता उस काल को तमोगुण जब सवार होता है तो किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठता है समझता नहीं उस काल ये तमोगुण का कार्य ऐसा होता है भ्रांत्यारोपित में साधु कलती कहते जो भ्रांति से आरोपित पदार्थ है उसी को अच्छा मानता है उस काल में वो तमोगुण जब बड़ा हुआ होगा ना जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति से आरोपित है उसी को सही कहता है हाँ सर्प ही है बोलता रहेगा मो गुण जब बड़ा हुआ होता है तो भ्रांत आरोपित में साधु कल कहा भ्रांति के द्वारा आरोपित जो सर्पादी होते हैं ना जैसे आरोपित पदार्थ जितने भी हैं उनको साधु कल साधु मानता है उसको, अच्छा मानता है उस पदार्थ को आलम आलमते तदगुणान और उसके गुणों का सहारा लेता है उसका उस काल उस पदार्थ का जो आरोपित पदार्थ के गुणों का सहारा लेता है उस काल में जो तमो गुण बड़ा हुआ हो उस काल की बात है इसलिए कहते हैं हंता अस प्रबला दुरंत तमश शक्ति महति आवृति ही ये जो दुरंत तमश महति आवृति प्रबला शक्ति ही असौ हंता हंत मैने आश्चर्य में लगा दिया अहो बड़ा आश्चर्य की बात है इतने बड़े बड़े लोग भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं उस काल में तमोगुण के बढ़ने का बढ़ने पर ये जो तमो की जो शक्ति है दुरंत तमश जिसको पार करना मुश्किल है ऐसे प्रबला शक्ति महती प्रबला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति जो है आवरण शक्ति आवृति शक्ति बड़े आश्चर्य देने वाली है जब तमोगुण बड़ा हुआ होगा उसका में कुछ सूझता नहीं उसको चाहे पंडित हो बड़े बड़े व्याख्याता हो उसका हाल में नहीं सूझेगा बाद में जब गुण बदल जाएगा फिर सूझने लगेगा गुण तो बदलते रहते वैसे तो ये तमोगुण की जो शक्ति आवृति शक्ति ऐसी चीज है वस्तु कुछ है रूपांतर में सोचता है जैसे सच्चिदानंद घन आत्मा होते हुए क्या दिख रहा है मनुष्य रूप में दिखाई दे रहा है ये गुणों का ऐसे महत्व भय कहा और भी होता है इसमें तो अमुगुण काल में क्या होगा और भी बताते हैं संसर्गयुक्त निकुंचती ध्रुव विष्पशक्ति क्षप त्यजस्वना संसर्ग युक्तम नभिमुंचती ध्रुवम विषेप शक्ति क्षप त्यजस्त्र कहते देखो जब तमोगुण बड़ा हुआ होगा जिस काल में जब आवरण शक्ति उसकी शक्ति काम कर रही है तमोगुण की शक्ति उस काल में क्या होता है अभावना वस्तु है किन्तु नहीं है बोल देता है वस्तु है किंतु ऐसा उसको दिखेगा नहीं ऐसी स्थिति हो बना वस्तु का अभाव अभावना एक ऐसी करता है दूसरा विपरीत अभावना अथवा वस्तु कुछ है रूपांतर में दिखेगा उसको जैसे पड़ी हुई है रज्जु और दिखेगा किस रूप में सर्प या तो नहीं है बोल देगा जब तमोगुण बड़ा हुआ हो उसकी शक्ति काम कर रही हो उसकी शक्ति है आवरण शक्ति रजुगुण की शक्ति विक्षेप शक्ति और तमुगुण की शक्ति है आवरण शक्ति जब आवरण शक्ति बड़ी हो तमोग का कार्य है वो उस काल में अभाव अभावना वस्तु नहीं है मानना और अथवा विपरीत भावना विपरीत भाव हो जाना वस्तु कुछ और है और करके मान्यता बननी जैसे रज्जु पड़ी हुए थे मान्यता सर्व रूप से अथवा संभावना अथवा संदेहास्पद स्थिति में होना क्या होना निश्चय नहीं कर पाना वो भी सकता है ना भी हो सकता है संभावना विप्रतिपत्ति जो संभावना रूपी विवाद संभावना का संदेहास्पद निश्चय आदमी का वृत्ति नहीं होगी वो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसे तो विप्रतिपत्ति ऐसे ऐसे आमान शक्ति का कार्य है कि जब शक्ति बढ़ती है तो वस्तु को कभी तो होने पर भी नहीं है ऐसी बुद्धि हो जाती है और कभी विपरीत बुद्धि और कभी संभावना बुद्धि निष्ठी आदमी का बुद्धि नहीं हो पाई ऐसा ऐसा है जैसे ब्रह्म सचिदानंद का आत्मा शास्त्र बोलता है अनादिकाल से और जागृत स्वप्न सुसुक्ति तीनों के अनुभूति के द्वारा उसका कभी अभाव भी नहीं होता जानते हैं होते हुए वो भी क्या होता है ब्रह्मा नहीं है आत्मा नहीं है इसी बुद्धि चार बार बोते काराज बहुत बड़ा है सब इस आत्मा तत्व को मानने वाले नहीं है अभावना नहीं है इस बुद्धि में ले जाना है ब्रह्मा, नहीं ये करके मान्यता बना, और दूसरा विपरीत भावना अथवा मैं मनुष्य हूं करके अभी भावना हमारी बनी हुई है ये विपरीत भावना है वस्तु तो कुछ और है सच्चिदानंद आत्मा की विपरीत बुद्धि हो रखी है मनुष्य बुद्धि ये विपरीत भावना संभावना अथवा हो भी सकता है जब बड़े बड़े लोग बोलते हैं तो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसी बुद्धि हो जाए उस तत्व के बारे में ये सारे के सारे क्रिया कब होती है जब ये बढ़ती है कौन तमोगुण की शक्ति आवरण शक्ति बढ़ती है तो ऐसा काम ऐसे आपके मन में भावनाएं बनती है कहा संसर्ग युक्तम नीमुन ध्रुवम का देन जो इसके संबंध से युक्त हो जाता है जो व्यक्ति जो जीव इस तमोगुण के शक्ति के फंदे में पड़ जाता है सम्बंध युक्त होता है ध्रुवम नीमुन उसको शीघ्र त्यागेगी नहीं फंदे में डालने वाली उसको त्यागने वाली नहीं डामाडोल करेगी शक्ति छोड़ेगी नहीं जो इसके सं, सं, संबंध में पहुंच गया उसको छोड़ने वाली नहीं यादगार जैसा जो आए उसको निकलना है ऐसी शक्ति है ये और दूसरी जो रजोगुण की शक्ति है विक्षेप शक्ति वो भी कम नहीं है विक्षेप शक्ति छपाईती अजस्रम ये जो विक्षेप शक्ति निरंतर आपको डामाडोल कर कभी यहां कभी वहां कभी वहां ऐसे करती रहेगी स्थिर होकर के रहने नहीं देती इन्हीं गुणों के सहारे से चलना तो है किंतु इन दोनों को छोड़कर के शतोगुण का सहारा लेना है आगे बोलेंगे लेना तो पड़ेगा शतोगुण के सहारे होगा भजन पाठ होगा कुछ होगा आगे बढ़ना है तो इसलिए दोनों की निंदा कर दी आगे शतोगुण के बारे में विचार करेंगे पहले एक और है ये जो तमोगुण बढ़ता है तो उस काल में इस जीवों की स्थिति क्या होती है क्या पहचान है तमोग बढ़ा हुआ तो तो तो है तो स्थिति बताते हैं प्रयुक्तो नि वे किंचिवत स्तंबपद्रदमूढ़ प्रयुक्तो नहि वेत्ति प्रयुक्त नी वेत्चिन अज्ञान जब तमोगुण बढ़ा हुआ होता है तो पूर्ण अज्ञान रहता है पहचान का भाव पूर्ण अज्ञान ये तमोगुण बढ़ते समय का पहचान ये है अज्ञान आलस्य ये तमोगुण बढ़ने पर आलस्य पैदा होता है आलस्य बढ़ा हुआ होता है और जड़त्व एक जड़पना आ जाती है कोई सूझता नहीं कुछ नहीं ऐसा जड़पना जड़त्व और निद्रा निद्रा ज्यादा हो जाती है तमोगुण बढ़ने पर और प्रमाद आलस्य है वो प्रमाद कर्तव्य है अभी नहीं करना बाद में करूँगा ऐसा मान प्रमाद कर जाना नहीं करना जो कर्तव्य सामना था उसको न करना प्रमाद आलस्य तो बाद में करूंगा भविष्य में करूंगा ऐसी बुद्धि करने का नाम आलस्य किंतु तो प्रमाद का अर्थ है नहीं करना क्या है क्या मिलने वाला है छोड़ो इसको जाने दो प्रमाद का प्रमाण नहीं करते प्रमाद कर जाता है नहीं क्या होने वाला है छोड़ दो ये और मूढ़त्व मूढ़पना मुखा माने आदि और भी हैं दोष ये सारे दोष हैं तमोगुण बढ़ते समय में ये सारे अंतकरण में छाए जाते हैं तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है मूढ़ ये कहा तमोगुणा ये तमोगुण के कार्य हैं सभी तमोगुण बढ़ते हैं तब सब ये पैदा हो जाते हैं का अंतकरण होते हैं ये तय प्रयुक्त हो इनके द्वारा प्रेरित जो व्यक्ति होगा ये सवार होंगे जब अज्ञान है आलस्य है जड़त्व है निद्रा प्रमाण मूढ़त्व इत्यादि जब बड़े हुए हों तो नहीं व्यक्ति की इंजित उस काल में कोई कर्तव्य सूझता रहे कुछ भी जा, जानकारी नहीं होती है। सामने कोई बहुत बड़ा काम आया हो तब भी नहीं होने वाला है नहीं व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता उस काल को व्यक्ति जब तमोगुण जिसको बड़ा हुआ है तो कुछ जानता है कैसा रहता है वो कहते हैं निद्राल वैसे सोया हुआ व्यक्ति की स्थिति है वैसा हो जाता है तमो बड़ा हुआ होगा जैसे सोया हुआ व्यक्ति कोई लौकिक कार्य परलौकिक कार्य कुछ भी नहीं कर सकता वैसे ये भी पढ़ा तो है बेटा किन् काम कुछ नहीं कर सकता निगराल वत सोया हुआ व्यक्ति के समान अथवा स्तंभव एवं खंबे के समान जैसे खंबा है खड़ा है खड़ा है कुछ करना नहीं है उसके समान हो जाता है व्यक्तिगुण बढ़ने पर ऐसी स्थिति होती है इस तरह से रहता है ऐसा कहा आगे शतगुण के बारे में बोलते हैं शतुगुण क्या काम करता है तो मुख्य रूप से शतोगुण है बहुत उपकारक है उस काल में आपके माने जो ब्रह्माकार वृत्ति भी बनेगी ना तो वृत्ति भी तो अज्ञान का ही कार्य है जब अज्ञान उस काल में रहेगा तो वो भी तो माया बनाएगी माने वो अंश बनाएगा वो शुद्ध शुद्ध सत्व होगा जब कभी कभी मिश्रित सत्व होता है रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से युक्त सत्व गुण होगा कभी कभी शुद्ध सत्वगुण होगा आपके पास जब सत्वगुण पूर्ण रूप से होगा तो आपके बुद्धि अच्छी अच्छी बातों को सोचेगी अच्छा काम करेगी भजन पाठ में मन लगेगा ऐसा होगा तो यही सदोग के बारे में आगे बोलते हैं यार साधक को करना क्या है सबसे पहले तो तमोगुण को हटाना है आलस्य को हटाने के लिए प्रवृत्ति की जरूरत है आप कुछ काम में लग जाएंगे आलस्य हट गया आपको निद्रा हट जाएगी तो रजोगुण का सहारा लेना पड़ेगा शुरू रजोगुण के सहारा लेंगे कुछ कर्तव्य में जुड़ जाएंगे तो तमोगुण हट जाएंगे आलस्य हटाना हो तो प्रवृति चाहिए रजुगुण का काम है प्रवृत्ति अच्छा काम में प्रवृत्त हो जाए और तमोगण हटेगा उसके बाद सतोगुण के सहारे से प्रवृत्ति को हटाना होगा समझ बूझ करके हटाना होगा और सतोगुण भी अंतिम समय में ब्रह्माकार वृत्ति तक उसके साथ लेना होगा बाद में वो अपने बन जाएगी ऐसा सतोगुण के बारे में कहते हैं विशुद्धं सर्व विशुद्ध जलबत्था मिल्प्वा शरणा कलते यमिब प्रतिबिंबि सन्काशय तथापि ख सशुद्ध जलवत्थ मिल्वा शरणा कलतेमिब प्रतिबिंबि सन्शय सशुद्ध जलवत् शतगुण विशुद्ध है अति शुद्ध है कैसे दृष्टांत दिया जलवत जल के समान जैसे जल स्वच्छ होता है वैसे शतगुण स्वच्छ है है तो स्वच्छ है अपना रूप तो उसका ऐसा है किंतु फिर भी उनके संबंध से इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है रजोगुण और तमोगुण के संबंध से क्या सत्तम विशुद्धम जलवत शतगुण अतिशुद्ध है जल के समान स्वच्छ है तथापि फिर भी काब्य मिलित वो जो दोनों से मिल जाता है न रजोगुण और तमोगुण को ताभ्याम पद से लेना उन दोनों से स्वर्गयुक्त होने पर मिलकर के शरणा ये प्रवृति का कारण बन जाता है कौन सा सदुगुण जो उनसे अकेला होगा तो अपना काम करेगा उनके साथ संपर्क जब रखता है रजोगुण और तमोगुण दोनों के संपर्क मिलकर के शरणा यल्पते श्री का तो धातु से शरण बनाया गया मानी प्रवृत्ति का कारण सदुगुण भी प्रवृत् का कारण हो जाता है वो जो दो दो दुष्ट है उनके साथ होने का सदुगुण की क्या विशेषता है कहते यत्र्ब प्रतिबिंब प्रकाश अर्घ इकिल जड़म देखो जो आत्माकार वृत्ति बनती है सदुगुण के कारण बनती है आत्मा का प्रतिबिंब जिसमें पड़ता है सदुगुण अहम ब्रह्मास में जो आपकी वृत्ति बनी है जो अंतकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब है करके जो मानते हैं आत्मबिंब प्रतिबिंबित बिंबरूप आत्मा का प्रतिबिंबित होते हुए माने सत्य गुण में प्रतिबिंब होता हुआ अखिलम जड़म प्रकाश आई थी संपूर्ण यह जड़ जो शरीर इंद्रिया को प्रकाश करता है चेतन जैसा बनाता है सब को प्रकाश करता है सत्य को ऐसा है माने वह आत्मा का प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा ये सब प्रकाशित हो रहे शरीर आदि जड़ पदार्थ प्रकाशित होते कैसे तो कहा और कई जैसे सूर्य सबको प्रकाश करता है उसी प्रकार यह आत्मा जिसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मा वही शत्रुगुण में प्रतिबिंब पड़ेगा उसका उस प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होकर इस पूरे शरीर आदि को प्रकाश करता है शत्रुगुण की ऐसी महिमा है ऐसी धर्मा नि श्रद्धा चक्ति मुुता दीपत्तिरसिवृत्ति नियमा यमा चक्तिश मुता एक मिश्र सत्व जो का मिली तैयार रजुगुण तमुगुण के साथ हल्के हल्के है रजोगुण तमोगुण और विशेष रूप से शतुगुण है शुद्ध अवस्था नहीं है शतुगुण की तो उस काल में शतगुण क्या काम करता है जब शुद्ध अवस्था में पहुंचेगा तो ब्रह्माकार वृत्ति होगी उसकी वहां किंतु ये रजोगुण और तमोगुण से बिली हुई अवस्था में शतुगुण क्या काम करता है कहते हैं मिश्र से सत्व से भगवंत धर्म जो रजोगुण और तमोगुण से बिला हुआ जो शतुगुण होगा उसके ये धर्म होते हैं उस काल में पैदा होते हैं आपके मन में अंतकरण में ऐसी भावना जगती है शतुगुण की प्रधानता हो रजुगुण और तमोगुण की न्यूनता हो ऐसी काल में ऐसी अवस्था में आपके अंतकरण में ये धर्मक उत्पन्न होते होते हैं, होते हैं, अमानिता, अमानिता अपने में सम्मान का भूखा नहीं होता रजोगुण काल में सम्मान का भूखा होता है आदि धर्म नियम यम सब करने लग जाता है जो योग सूत्र के आधार पर बताया गया माने सतुगुण की प्रबलता है रजुगुण तमुगुण भी अभी आपके पास है ऐसे काल में ही होते हैं सब और श्रद्धा चक्तिश्च जो शास्त्र में श्रद्धा परमात्मा के प्रति श्रद्धा और उनका सेवन मुमुक्षुता ये सब तो उत्पन्न होते हैं आपके अंतग्रह में शुगुण की प्रगृति अवस्था वृद्धि अवस्था में दैवी ची और दैवी संपत्ति जो जो गीता के सोलह में अध्याय में दैवी संपत्ति बताए सब आपके अंतग्रह में जगने लग जाएंगे उस काल में शतगुण के प्रबल काल में तो रजुगुण तमुगुण भी है वो कमजोर है शतगुण प्रबल होगा तो और असत निवृत्ति अंत में असत पदार्थों का त्याग त्यागवृति आएगी ऐसे जो झूठे पदार्थ है उनमें त्याग वृत्ति आएगी शतुगुण बढ़ते समय ऐसा ये तो हो गया मिश्रित सत्व का कथन माना रजोगुण तमोगुण मलिन है कुछ कमजोर है शतगुण थोड़ा बड़ा हुआ उस काल की बात ही है केवल शतुगुण होगा जिस काल में उस काल में हमारे मनोभाव में क्या परिणाम आएगा उसके बारे में बोलते आगे विशुद्ध ष्ठा ये विशुद्ध प्रसादः प्रसादः स्वात्मा शांति शांति, तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा, जयासद कृषुक्त सत्य से जिस काल में आपके शतुगुण बिल्कुल अपने आप में हो रजोगुण तमोगुण का ले भी नंतकरण में केवल शतुगुण का प्रभाव पड़ता हो जब तब क्या होगा उसका क्या होगा गुण प्रसाद आपके जितने भी इंद्रियां आदि होंगे सबके सब, सब प्रसन्न अवस्था में होंगे कभी कभी क्या होता है आपका मन विषय पाने पर भी दुखी होता है और कभी विषय के अभाव रहने पर भी सुखी रहता है ऐसे हमने जीवन में अनुभव किया, किया है जब सत्गुण बढ़ता है तो विषय न होने पर भी आनंद रहता है रजुगुण बढ़ते समय जितना भी मिला तृप्ति में और दुखी होता रहता है तो विशुद्ध सत्व से गुण विशुद्ध सत्व के होगा कि आपके इंद्रिया आदि सब प्रसन्न रहेगी और स्वात्मानुभूति आत्मा की अनुभूति होगी उसी काल में ब्रह्मकार वृत्ति वो शतुगुण केवल शतुगुण काल में होना है परमा प्रशांति फिर परम शांति प्रदान करने वाला होता है वो शत्रुगुण केवल शतुगुण शुद्ध शतुगुण और तृप्ति विषय के बिना भी तृप्ति होगी उस काल में आपको और प्रहर्ष प्रकृष्ट हर्ष कभी कभी क्या होता है कुछ भी नहीं है फिर भी हम प्रसन्न मुद्रा में होते हैं हमारे मन में कुछ सोच नहीं होगा भविष्य के लिए करना है वो करना है ऐसा करना ऐसा प्रसन्न होते हैं और कभी बहुत कुछ है फिर भी रोने लगता है अरे इससे क्या होगा वही मन वो है बोलता है हमारा ही मन कभी कुछ भी नहीं होता तब भी प्रसन्न मुद्रा में रहता है और कभी कभी बहुत कुछ है तब भी बोलता है कि इससे क्या होगा इतने से होना क्या है और है? और करो प्रवृत्ति देने वाला तो प्रहर्ष प्रकृष्ट हर्ष अवस्था में ले जाना और परमात्मा आत्मा के तरफ निष्ठा बढ़ती है उस काल में शतुगुण जब केवल शतुगुण हो तो आत्मा का अन्वेषण करने लगेगा परमात्मा निष्ठा होगी यदानंद रसम समृक्षति कहते हैं जिस शतुगुण के कारण क्या होगा परमात्मा निष्ठा से सदा आनंद रसम समृक्षति जो आनंद और असरूप परमात्मा है उसको प्राप्त करता है साधक जिसके द्वारा माने इसके लिए शतगुण की प्रबलता कराने की आवश्यकता है साधक जीवन पहले रजोगुण को तमोगुण को दबाने के लिए रजोगुण का सहारा लेना आलस्य करके बैठ के कोई काम होने वाला नहीं है नशीला नशा पी करके अपना जीवन काटना ये कुछ नहीं होना तमोगुण बढ़ाया आपने और क्या किया तमोगुण के आप स्वायत्ता दे रहे हैं कोई नशे के सहारा लेकर के जीवन काटना ऐसा कुछ नहीं होना उसके लिए तमोगुण को हटाना आलस्य आलस्यदी दुर्गुण है उसके उससे पैदा होने वो आने न दे पहले क्या करना पेगा रजोगुण के द्वारा प्रवृत्ति में कर्म करो कुछ करो देव अर्चना में लग जाओ मंदिर जाओ गंगा जी जाओ ये करो निद्रा नहीं लगेगी नहीं आएगी वहां यह हटेंगे तमोगुण को हटाना हो तो रजोगुण का सहारा लेना पड़ेगा और रजोगुण को हटाना हो तो सतोगुण का सहारा लेना पड़ेगा भगवान की तरफ भजन में लग जाओ मुँह करो तो रजोगुण ये प्रवृत्ति अपने आप बढ़ जाएगी अगर भीतर वाला अच्छा लगने लग जाए तो बाहर वाला अपने आप हटेगा तो प्रवृत्ति को हटाने के लिए सतुगुणों का सहारा लेना लेते लेते कभी कभी धक्का तो वो देंगे ही हाँ। किंतु तो आखिर में विशुद्ध सत्व में पहुंचना होगा आपको विशुद्ध सत्व गुण में पहुंचेंगे तब आत्म साक्षात्कार होगा वही क्योंकि ये जो ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं वो ज्ञान उसको ज्ञान बोलते हैं जो अज्ञान का नाशक ज्ञान वही है वो वृत्ति बनानी पड़ेगी पैदा होती है स्वरूप ज्ञान तो वो तो पैदा नहीं होने वाला और स्वरूप ज्ञान अज्ञान को नाश भी नहीं करता माने वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है करके बोलते हैं वो तो पहले से ज्ञान स्वरूप है अभी तक अज्ञान नाश किया कि नहीं किया नहीं किया उसको नाश करने के लिए वृत्ति ज्ञान की आवश्यकता है मान ब्रह्माकार वृत्ति जो बनानी पड़ी वो शतगुण काल में होगा तब वो अज्ञान नाश होगा इसको दृष्टान्त देते हैं जैसे काष्ट में अग्नि व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है घी व्याप्त है उसी प्रकार काष्ठ में अग्नि व्याप्त है आप कहीं भी किसी भी कोने में घर्षण करें उसको बड़े जोर से घर्षण करें लकड़ी को अग्नि पैदा हो जाएगी किंतु जो घर्षण के पहले अवस्था में जो काष्ठ है और अग्नि भी उसी में पूरे में व्याप्त है वह अग्नि उसको जला रही कि नहीं जला रही काष्ट को जला रही क्यों अरणि मंथन जो बोलते हैं एक लकड़ी नीचे रखते हैं एक ऊपर रखते हैं एक बीच में खड़ा कर देते हैं और रस्सी लगा करके जैसे दही मतते हैं ऐसा खींचते खींचते खींचते रगड़ा खाते खाते गर्म हो जाती है लकड़ी और अग्नि प्रकट हो जाती है तो वो जो मंथन करने के बाद जो अग्नि प्रकट हो गई उस लकड़ी को भी काट आएगी अन्य लकड़ी को भी भस्म कर उसमें शक्ति है स्वरूप ज्ञान से कोई लाभ नहीं होगा वृत्ति ज्ञान आपको चाहिए जो वृत्ति है उसको ब्रह्माकार वृत्ति उसको ज्ञान बोलते हैं माने देहाकार वृत्ति भूल जाए और ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए तो वो वृत्ति से क्या होगा अज्ञान का नाश हो करेगा है अज्ञान जन्य जैसे लकड़ी से जन्य जो अग्नि लकड़ी को खा जाती है वैसे अज्ञान से पैदा होना अज्ञान काल में ब्रह्माकार वृत्ति बननी है वृत्ति के बाद में ज्ञान काल होगा आपका वृत्ति तक तो अज्ञान अवस्था ही है किंतु तो अज्ञान अज्ञान के भी आपके हल्का फुल्का हो जाता है उस काल में ये अलग विषय है तो उसको नाश अज्ञान नाश करने के लिए वो वृत्ति बनानी पड़ेगी वो शतगुण से ही बनाए ये यही बता रहे तो ये सतुगुण का कार्य है आपके केवल शतगुण जिस काल में हो उस काल के ये बता दिया गुणाह प्रसार है इंद्रिया प्रसन्न होगी आत्मा की अनुभूति होने लग जाएगी परम प्रशांत अवस्था आपको प्राप्त होगी विषय के न होने पर भी शांत रहेगा आपका मन होता ही है कभी कभी बहुत होने के बाद भी उथल पुथल है कभी कुछ भी नहीं परेशान रहता है शत्रुगुण बड़ा हो तो स्थिति है तृप्ति होगी प्रकृष्ट हर्ष होगा परमात्मा में निष्ठा होगी और जिस निष्ठा के द्वारा या माने जिस निष्ठा के द्वारा सदा आनंद रसम समृद्ध निरंतर जो आनंद रस है परमात्मा रस उसको प्राप्त करता है साधक इसलिए साधक को हमेशा स्वतोगण को बढ़ाने की चेष्टा करना चाहिए आगे कारण शरीर के बारे में विचार है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का निरूपण हुआ पूरा शरीर तो बाहर का खोखा है सूक्ष्म शरीर ही विस्तार कर दिया पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार उन्नीस तत्व तो है कहीं कहीं चित्त और अहंकार को न लेकर के मन बुद्धि जोड़ देते हैं सत्र तत्व तो बोलते हैं ये सूक्ष्म शरीर तो पर गामी होता है ये शरीर छोड़ना दूसरे शरीर में जाना वही काम करेगा फूल शरीर तो जाने वाला नहीं है आ, वो केवल ज्ञान नाश है नाश के लिए ज्ञान की जरूरत है ये तो अपने होने वाला है सूक्ष्म शरीर जो है ज्ञान नाश्य होता है तो उसकी चर्चा हो गई अब कारण शरीर के बारे में चर्चा फूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीन शरीर तो माने बाहर कहीं ना यही कारण शरीर भी यही पाया जाएगा फूल शरीर तो बाहर का खोखा हो गया यार जो बटन के काम कर रहे हैं पुर्जे का, का काम कर रहे हैं देखना सुनने का काम कर रहे हैं ये सूक्ष्म शरीर है अब कारण शरीर के बारे में बोलते हैं अव्यक्तमेतुर्म तत्कार सुषुक्तिरेत विभक्वस्थ ृत्तिमेतुर्मारण नाम शरीर आत्म सुसुक्ति विभक्वस्था सर्वेन्द्वृत्तिशरम कारण शरीर है अव्यक्तम जो अव्यक्त तो पदार्थ है वही कारण शरीर है अभी जब तो तीनों गुणों के द्वारा जिसका निरूपण किया है वही कारण शरीर होता है तीनों वो अंश तीन है उसके सतुगुण गुण, तम गुण तीन अंश वाली है वो कारण शरीर तीन अंश वाला है अव्यक्तम ये तह अव्यक्त है जो अभी हम वर्णन कर रहे थे गुणों के माध्यम से अव्यक्त ही हो तो तीनों गुणों के माध्यम से जिसका वर्णन चल रहा था अव्यक्त माने व्यक्त अवस्था ये कार्यावस्था है जो कारणावस्था है बीजावस्था उसको अव्यक्त शब्द से बोलते हैं त्रिगुण निरूपतम जो तीनों गुणों के द्वारा जिसका कथन किया अभी तक हाँ तमोगुण कैसे प्रभाव डालता है रजोगुण कैसा डालता है शतुगुण कैसा करके जो कहा वो अव्यक्त की ही चर्चा की वो अव्यक्ता का ही शरीर है वो तीनों गुण अज्ञान का ही शरीर है तद कारण नाम शरीर महात्मा ना आत्मा का कारण शरीर है वही जो तीनों गुणों के द्वारा अभी जिसकी चर्चा हुई है वास्तव में अभ्यक्ता का चर्चा हुई कारण शरीर की चर्चा है वो आत्मा कारणम शरीरम तत्व आत्मा का इस आत्मा का कारण शरीर है जो जगत के बीजा अवस्था बोलते हैं कहते हैं इसकी अभिव्यक्ति अवस्था का जागृत काल में तो स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति होती है पूरे शरीर के द्वारा तो हम लेन देन खान पान रहन सहन करते हैं स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति है पूरे शरीर यहाँ पड़ा हुआ है सूक्ष्म कहते हैं कारण शरीर की अभिव्यक्ति वो स्वरूप है कारण शरीर का सुसूप्ती अवस्था जो प्रतिदिन हम अनुभव करते हैं गाढ़ निद्रा में वहाँ अपना अन्य का किसी का भी ज्ञान नहीं होता किसी भी कार्य ये शरीर का भी ज्ञान नहीं है इंद्रियों का ज्ञान नहीं किसी का भी ज्ञान अज्ञान से ग्रसित है आत्मा होता है अज्ञान होता है दो ही होते हैं वहां, जब उठता है जगता है जगने के बाद पूछते हैं लोग कैसा रहा कहें न किंचित अवेदिशम सुखम अहम अश्वापसम दो शब्द बोलता है मैं आराम से सोया एक शब्द यह है माने मैं स्वयं माने मैं मैं का अनुभूति करके आया है वो आत्मा की अनुभूति वहां पे हुई है सुसूप यहां पर स्मरण करके बोल रहा है वो और न किंचित अवेदिशम बोलता है दूसरा भाग्य मैं कुछ भी नहीं जाना उस काल में मैंने कुछ नहीं जाना उस काल येम कालम इतने काल तक न किंचित अवेदिशम मैंने कुछ भी नहीं जाना नहीं जाना माने अज्ञान को लेकर आया वो माना नहीं जानना वाने अज्ञान था वहां तो ये कारण शरीर माना जाता है ये कहा अव्यक्तम ये तत्त त्रिगुण मृदुतम अभी अभी तीनों गुणों के द्वारा जिसकी चर्चा की गई है ये अव्यक्त है माना तीन गुण और माया जो अज्ञान बोलते हैं वो एक ही तत्व है जब अंश रूप से जब हम देखते हैं तो तीन गुण होता है समूह रूप से देखते हैं तो उस काल में माया बोलते हैं जैसे ये सांख्यों में है ना सांख्यों का कहना है प्रधान प्रधान करके बोलते हैं प्रकृति शब्द से बोलते हैं प्रधान शब्द से बोलते हैं तीनों गुणों को ही प्रधान कहते हैं जब सृष्टि के क्रम में आते हैं ये तो तीनों गुणों में उथल पुथल होने लग जाता अपने ढंग से रजोगुण पड़ेगा अपने गुण अपने ढंग से तमोग कार्य करेगा सुख दुख वो जो उन गुणों का कार्य हमारे लिए भुगतना पड़ता है शतोगुण का कार्य सुख फल मिलना है फल है वो रजुगुण का कार्य दुख फल है वो का फल होगा वो तो वो जो गुण करके बोलते हैं वो जब सृष्टि अवस्था में आते हैं तो गुण शब्द से बोलते हैं गुण शब्द से बोलते हैं किंतु तो? जब प्रलय अवस्था में ये तीनों गुण तीनों गुण नित्य हैं इनके कभी नाश नहीं होता सांख्य के यहां सतुगुण रजुगुण तमुगुण नित्य नित्य पदार्थ उसके जो ये एक ही भाव अवस्था है हाँ स्तब्धिभाव अवस्था कोई भी गुण काम नहीं कर पा रहे हैं न सतुगुण न रजोगुण तम उसी का नाम प्रधान बोलते हैं प्रलय प्रलयकालीन जो स्तब्धिभाव गुण हैं तीनों गुण उसको प्रधान शब्द से देते हैं उसका काल में कोई काम नहीं कर रहा प्रधान शब्द से बोलते हैं प्रकृति शब्द से बोलते हैं वैसे यहाँ भी वैसा ही है जो तीनों गुण के पुंज वो है कारण शरीर हाँ जिसकी व्याख्या अभी की थी तीनों गुणों की वही है निरुपतम तत्कारण नाम शरीर ये आत्मा के जो कारण शरीर वही है उसकी अभिव्यक्ति कब होती है तो कहा कारण शरीर की अभिव्यक्ति कब होती है जीवात्मा को सुसुक्ति रेत विभक्ति अवस्था इसके जो विशेष रूप से अभिव्यक्ति जो अवस्था है वो कब है सुसुक्ति अवस्था कारण शरीर सुसुक्ति में जितने आपको अनुभूति होती है उतने को कारण शरीर समझो वो यह कारण से सुसुक्ति में जितने अंश आप पाते हैं उसको कारण शरीर समझना है प्रवीन सर्वेंद्रिय बुद्धिवृत्ति जिस काल में सु में सारे के सारे इंद्रिय वृति और बुद्धि वृति सब लीन हो रखे ना इंद्रिय काम करती है ना मन काम करे ना बुद्धि काम करे वहां तो उस काल में जितने अनुभूति जिसकी अनुभूति हो रही है उतना है कारण शरीर ऐसा, कारण शरीर कहा उसको ये तीन शरीर है थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आगे कहते हैं प्रमिति प्रशांति बुद्धे रेत किल प्रतीति पेदी जगत्कार दे दे दे दे। दे जगत प्रसिद्धे सर्व प्रकार प्रभृति प्रशांति बाह्य इंद्रिय जन्य जितने ज्ञान आपको होते थे चक्षु के माध्यम से श्रोत्र के माध्यम से पुख के माध्यम से अथवा रसना के माध्यम से या घृण के माध्यम से जो आप ज्ञान प्राप्त करते थे सारे के सारे का ज्ञान का वहां पर प्रशांति हो जाती प्रलय हो जाता है विषय जन्य ज्ञान उस काल में नहीं होगा किस काल में सुशुप्त सर्व प्रकार हर प्रकार से जागृत और स्वप्न में तो विषयों का ज्ञान आर्जन करते हैं आप यहाँ वास्तविक इंद्रिया है और व्यावहारिक इंद्रिया तो है यहाँ स्वप्न में कल्पित इंद्रिया है उनके द्वारा विषय ग्रहण करते हैं आप विषय जन्य ज्ञान होता है आज जैसा खट्टा मीठा लगता है वो शोभन में भी खट्टा मीठा की अनुभूति करते हैं आप क्यों वहां पर इंद्रिया हैं कल्पित हैं किंतु कितु हई इंद्रियांतु सुल की चर्चा है सर्व प्रकार प्रमित प्रसाद प्रमिति माने ज्ञान हर प्रकार के जो ज्ञान जो पांच प्रकार के ज्ञान तो बाह्य इंद्रियों से प्राप्त करते थे आप और एक मन से बिना इंद्रियों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं स्मरण करते हैं आप मन से भी ज्ञान छह साधना आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए चक्षुस्त्रोत्र तो सना मन ये छह है ये छह इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करना है ये जागृत और स्वप्न में संभव है सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति कहते सर्व प्रकार की जो प्रमिति है ज्ञान है चक्षु संबंधी हो चाहे स्त्रोत्र संबंधी हो कोई भी हो प्रमिति मानी ज्ञान की प्रशांति और प्रवय अवस्था है वहाँ किसी भी विषय का ज्ञान आपको नहीं होगा इंद्रियों के माध्यम से कोई ज्ञान नहीं होगा उसका ऐसी तो स्थिति बीजात्मना अवस्थिति रे बुद्धि बुद्धि जो है ना बुद्धि अंतकरण बीज रूप में रहता है नाश तो नहीं होता अंतकरण का लय होकर पढ़ा रहे बीज रूप में रहता है माने अपने कार्य अवस्था उसकी नहीं है कार्य नहीं कर पा रहा है मरा भी नहीं है मरेगा तो ज्ञान काल में मरेगा सुसुप्त हो जाने जा अंतकर्म अब समाप्त तो हो जाए इंद्रिय समाप्त तो हो जाए तो मुक्ति हो जाए वहां से ऐसा नहीं है लीन हो जाता है बेहोश में पढ़ा रहा उसको ख्याल नहीं होता अपना विषय का ख्याल नहीं होता तो बीज बना बीज रूप से उस अज्ञान रूप से अवस्थिति रे बुद्धि बुद्धि की अवस्थिति होती स्थिति होती है उस काल बुद्धि नष्ट तो नहीं होती किन्तु तो अपने कार्य नहीं कर पाती उस काल उसका कारण जो अज्ञान है उसमें लीन होकर एक होकर आ जाती सुसुक्ति में सुसुक्ति रेस्य किला ये है ना इसी इसी सुसुप्ति की यह प्रती है हाँ। क्या प्रतीति है कहते हैं किंचिन्न वेदनी जगत प्रसिद्ध है जो सुसुक्ति से उठा हुआ व्यक्ति ये बोलता है किंचित नी मैं कुछ नहीं जानता उस काल में ऐसा बोलना ये जगत की प्रसिद्धि है सुशुक्ति है सुशुक्ति अवस्था एक है जो कि कारण शरीर रूप है वो आत्मा का तो किंचन नवेदनी कुछ भी नहीं जानता हूं ऐसा बोलता है व्यक्ति उस काल में मैं कुछ नहीं जानता सुसुप्ति दिद्रा में ये जगत प्रसिद्धि है सुशुक्ति के बारे में ये कारण शरीर यही होता है ऐसा कहा समय हो चुका है <tune> <tune>